नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और संडे हैं एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर बी गुप्ता जी हैं जिनकी उम्र तिहत्तर साल है सेवेंटी रनिंग है लेकिन फिर भी एंग एंड एक्टिव है तो हम उनसे बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनेंगे और ख़ास करके मैं चाहूँगा हमारे किसान भाई बहनें ज़्यादा ध्यान दे के सुने क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 40 साल का इनका एक एक्सपीरियंस है तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगा तो सबसे पहले बी गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए एक्चुअली रमेश भाई जी मेरा जो बैकग्राउंड रहा है जी वो ग्रामीण क्षेत्र का रहा है अच्छा अच्छा और मैं बलिया क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ जिला, जिला बलिया को और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही हुई थी और हाई स्कूल तक में गाँव में ही पढ़ा जी मैं शुरू से ही जो है पढ़ने में तेज था हाई स्कूल से लेकर के एमएससी तक मैं फर्स्ट क्लास में पास किया अच्छा बहुत बढ़िया मैं यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था हम्म हम्म तो उसके बाद जो है मैं शहर में बलिया इंटर और बी एस किया बी एस मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी फिर उसके बाद जो है मैं बी से एमएससी जी किया अच्छा अच्छा फिर वहाँ से एमएससी करने के बाद मुझे डायरेक्ट नौकरी मिल गई पत्थर कॉलेज था उसमें कानपुर में जो आजकल कर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर है हुँ, हुँ, तो उसमें हमको डायरेक्ट नौकरी मिल गई तो वहां मैं नौकरी शुरू किया और नौकरी के दरम्यान ही मैंने पीएचडी कार्यक्रम भी संपादित किया एज इन सर्विस कैंडिडेट तो नाइनटीन में मैंने पीएचडी भी डिग्री हासिल कर लिया और फिर वही कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई इंस्टीट्यूट बना फिर यूनिवर्सिटी बनी और मैं उसी में प्रमोशन लेते लेते जो अंत में मैं प्रोफेसर बन गया और डीन बना हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना और जहाँ तक टूअर की बात है तो मैं एज ए साइंटिस्ट प्रोफेसर था ही रिसर्च वर्क भी देखता था हमारे अधीन जो है चार पांच लड़के पी डिग्री भी अवॉर्ड पा चुके हैं तो मैं ऑल इंडिया टूर तो करता ही था सेमिनार या वर्कशॉप के संबंधित जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 1989 में मैं जापान भी गया क्योटो शहर में इंटरनेशनल सोइल साइंस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर तो वहां मैं अपने यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो मैं नाइनटीन में वहाँ दस दिन तक जो है वहाँ मैं रहा और मेरे जो कार्य क्षेत्र था वो पूरा कानपुर ही था चालीस साल नाइनटीन सिक्सटी एट मैंने ज्वाइन किया और 40 साल तक मैं वहीं कानपुर में एज ए प्रोफेसर तो एज ए प्रोफेसर के रूप में वहाँ एक्चुअली जो है वो टीचिंग रिसर्च और एक्सटेंशन ये तीनों इंटीग्रेटेड है समन्वित नहीं, नहीं। तो प्रोफेसर प्रोफेसर को रिसर्च भी करना पड़ता है प्रसार कार्य भी करना पड़ता चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़े थे तो हम लोगों का संबंध काश्तकारों से भी था जी किसानों से भी था तो हम लोगों के जो रिसर्च हुआ करते थे उसके तजुर् हम लोग काश्कारों के खेतों पर भी करते थे और चूंकि हमारा विभाग जो है वो सॉयल साइंस था और उसमें भी मोस्टली माइक्रोबाइल था तो उसमें हम लोग बायोफर्टिलाइज़र के रूप में के विषय पर काम बहुत किया हम लोगों ने राइजोबियम एजोबेक्टर एजोस्पेरम ब्लोगलगी तो इस पर जो ये छोटे छोटे और जीव हैं इसका भी एक खाद बनाया गया है जिसको हम लोग बायोफर्टिलाइजर या जैविक उर्वरक कहते हैं तो इसको हम लोगों ने जो है इसके जो सक्षम जीव थे उसको हम लोगों ने आइसोलेट करके और उसको लैबोरेटरी में ग्रो करके और उसको हमने लोगों जो है वो बायो फर्टिलाइजर ग्रुप में उसकी खाद बनाई और उसको हम लोगों ने प्रचार प्रचार किया जैसे जितनी भी दलहनी फसलें हैं जैसे चना मटर मूंग मसूर अरहद ये दलहनी फसलें खाई जाती हैं तो इनके लिए एक विशेष जैव उर्वरक हम लोग निकाला था उसका नाम है राइजोबियम कल्चर हुँ हुँ हु. राजोबियम कल्चर के इस्तेमाल करने से पैदावार में कम से कम पंद्रह परसेंट की वृद्धि हो जाती है okay. और इसका कास्ट जो है केवल दस रुपया दस mm -hmm. रुपया पर एकड़ माने पच्चीस रुपये पर हेक्टर यदि खर्च करें तो काश्तकार को पंद्रह परसेंट की पैदावार अधिक मिल जाती है और इसका प्रयोग भी बहुत सिंपल है इसका प्रयोग जो है जो राजोबियम कल्चर है या राजोबियम बायोफर्टिलाइजर है ये जो है वो छोटे छोटे -छोड़ पैकेट के रूप में आते हैं ढाई सौ ग्राम का पैकेट आता है तो इसको करते क्या यहाँ कि आधा लीटर पानी लेते हैं और उसमें गुड़ डाल लिया, पचास ग्राम या सौ ग्राम गुड़ डाल उबाल लीजिए थोड़ा सा उसमें जो है चिपचिपाह आती है उसमें पैकेट डाल दीजिए उसकी सलरी बन जाएगी उस सलरी को दस किलो बीज के ऊपर मिलाकर छिड़क करके और उसको मिला करके धूप में सुखा करके और फिर उसको बो दीजिए बस सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं करना और निश्चित रूप से काश्तकार को 15 परसेंट की उपज में वृद्धि मिल जाएगी उसी तरह से जो है गेहूं के लिए एजोटोबैक्टेरियर कल्चर एजो स्पेलम कल्चर फॉस्फोर कल्चर इस कल्चर्स हैं धान के लिए नील हरित ब्लू ग्रीन एलगी इसका हम लोगों ने पता किया और इसका भी हम लोगों ने प्रयोग किया तो इसके प्रयोग करने से धान की पैदावार में वृद्धि पाई गई अब इस समय जो काश्तकारों की खेतों की समस्या है उसमें यह है कि काश्तकार जो है वो जो शुरू शुरू में हम लोग जीवांश खाद डाला करते थे नहीं नहीं। हरी खाद गोबर की खाद कंपोस्ट खाद अब काश्कारों ने उसको बंद करके रासायनिक खादों पर जो है वो निर्भर हो गया है नहीं नहीं। जिससे हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है जो ओज है मिट्टी का वो लगभग जो है समाप्त हो रहा है मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा कम से कम पॉइंट से ऊपर होना चाहिए यदि एक परसेंट हाई मैटर तब तो बहुत बढ़िया है लेकिन कम से कम 0.5 परसेंट तो होना चाहिए लेकिन आजकल की स्थिति जो ये है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा केवल 0.05 पॉइंट जीरो फाइव परसेंट जीरो परसेंट मारे दस गुना 15 गुना घट गया है इसके कारण क्या हो रहा है जो खेतों में केचुए हुआ करते थे अर्थवॉर्म वो सब मर गए क्योंकि केचुओं को जो कितने लाभकारी दिव है वो किसानों के कीट मारे जाते हैं केचुआ उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ वो केचुए जो मर गए क्योंकि उनके लिए खाद पदार्थ है ही नहीं उनका खाद पदार्थ जीवाणु पदार्थ जीवाण पदार्थ कम हो गया तो खेचु भी कम हो गया तो इस तरह से जो है हम लोग ये खाते हैं भाई ठीक है बिना रासायनिक खाद के तो आ, उ, उ, उ, उत्पादन को मेंटेन करना मुश्किल है लेकिन उसके साथ साथ अब हमको अपने जो मिट्टी है जो मृदा हमारी है उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है आप रसायनिक खाद इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसके साथ साथ आप जीवांश पदार्थ गोबर की खाद हरी खाद और बर्फी कंपोस्ट ये सब खादों का भी आप इस्तेमाल करें साथ साथ, साथ जिससे आपकी मिट्टी का ओझ मिट्टी की शक्ति मिट्टी की उर्वरा शक्ति मेंटेन हो और वो मिट्टी आपको सर्वदा भरपूर पैदावार दे, दे सके, सके। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को खास करके जो खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया अपने इंट्रो में चलिए बात ही अच्छा लगा आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से काम किया और जिस तरह से रिसर्च वर्क किया था उसके बारे में भी आपने बताया कि किस तरह का रिसर्च जो है वर्तमान समय की जो खेती के लिए जो ज़रूरत है राइजो कल्चर के बारे में आपने बताया दलानी फसलों के लिए तो दलहानी फसलों के लिए अलग अलग कल्चर है अलग अलग, अलग चीज़ों के लिए तो आप इसकी अधिक जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में डॉक्टर बी गुप्ता जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और सेवेंटी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और मैं चाहूँगा कि ये आपका हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने का विशेष क्या रहस्य है बताइए देखिए रमेश भाई ऐसा है मैंने अपने जो दिनचर्या है हु. हमने उसको इस तरह से बना लिया है कि अब देखिए मैं सवेरे साढ़े तीन बजे उठ जाता हूँ सवेरे अमृत वेला समय जो है और साढ़े तीन बजे उठ करके मैं बाथरूम जाता हूँ और बाथरूम में नहाने के बाद ही वापस निकलता हूँ वापस आया फिर मैं आधे घंटे या 40 मिनट 45 मिनट समझ लीजिए मैं मेडिटेशन करता हूँ ध्यान तपस्या करता हूँ परमात्मा को याद करता हूँ उसके बाद मैं आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करता हूँ रामदेव जी का जो शारीरिक व्यायाम है तो मैं आधे घंटे वो करता हूँ फिर उसके बाद मैं पांच सवा पांच बजे अपने हाथ से चाय बनाता हूँ <laughs> देसी चाय अच्छा गुड़ की आ, या मिश्री की आ, मैं तीन चीजें इस्तेमाल नहीं करता रमेश भाई व्हाइट साल्टोरियम और मैदा और शकर की जगह पर, जो हम की और की पर मैं या तो मिश्री यूज करता हूँ या गुड़ यूज करता हूँ और मैदा मैं कतई यूज करता तो मैं अपने हाथ से चाय बनाता हूँ बिना दूध की नींबू डाल के और उसको मैं दो बिस्कुट के साथ वो चाय लेता हूँ और अपनी खाता हूं। उसके बाद कुछ मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक करता हूं। पठन पठन करने के बाद कुछ मॉर्निंग वॉक जाता हूँ आधे घंटे फिर उसके बाद जो मैं इससे जुड़ गया था ब्रह्मा कुमारी आश्रम से फिर वहां में जाता हूँ अपना ध्यान करता हूँ मुरली सुनता हूँ okay, okay. okay. ये है आपका रहस्य <laughs> आप अपना दिनचर्य जो है फिक्स है और जिसमें आप योगासन व्यायाम वगैरह करते हैं जिसके वजह से आप हेल्दी वेल्दी रहते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर और इतने उम्र होने के बावजूद भी आप हेल्दी वेल्दी है तो उसका रहस्य यही है तो मैं कहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को कि अपना नियमित जो व्यायाम है या फिर सवेरे जल्दी उठ स्नान आदि करके आप अपना जो है डेली रूटीन में आ सकते हैं और जितना जल्दी आप उठेंगे उतना रोगों से आप दूर रहेंगे अगर जल्दी नहीं उठे हैं तो रोगों का आवाहन हो जाता है इसलिए सवेरे जितना जल्दी उठकर आप पूजा अर्चना ध्यान वगैरह मगन रहेंगे उसमें तो आपके लिए आपका सेहत का जो स्वास्थ्य का जो लाभ है आपको मिलता रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सुनाए रेडमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम रहो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 ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हम चले रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूत होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर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 रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना इतनी शक्ति हमें दे नमस्कार आप सुनर रेडी पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बात ही अच्छी बातें हो रही हैं बी गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो 73 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं जिसका रहस्य हमने सुना आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा की आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चालीस साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो मैं चाहूंगा की हॉबीज के बारे में बताइए आपके कौन कौन से हॉबीज रहे और किस तरह से आप उसको पूरा करते थे देखिए रमेश भाई ये ऐसा है कि मैं तो चूंकि जैसा मैंने बताया आपको मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा और हमारा काम ही था पठन पाठन तो पढ़ाने के लिए एक घंटा पढ़ाना आपको तो कम से कम चार घंटा पढ़ना पड़ेगा तो बाकी समय में तो आपको पढ़ना तो हे बिना पढ़े आप क्लास में नहीं पढ़ा सकते या क्लास में आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते क्योंकि टीचर का क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है जी आप लड़कों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो खाली समय में पढ़ना काम था मैं पढ़ता था उसके अलावा एक हमारी हावी थी हंसना हौसाना खाली समय में मैं अपने दोस्तों साथ बैठता था और हंसने हंसाने वाला जो है कुछ हम विनोदी प्रकृतियां भी है थोड़ा सा तो चुटकले सुनाना मैं बहुत ही जानवर और इंसान में यही फर्क है ईश्वर ने आदमी को हंसना सिखाया जानवर को नहीं सिखाया जानवर का भी नहीं हंस तो यदि आप इंसान है तो हंसना और हंस के खुलने में लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन आदमी को जो है खाली समय मिले तो थोड़ा सा विनोद बिनोध भी कीजिए हंसी भी तो यही हमारा जो है खाली टे में, समय में अपना करते थे और कोई बचपन में खेल उल तो खिला करते थे लेकिन नौकरी मिलने के बाद फिर उस खेल उल हमारा जो है वो बंद हो गया जो है तो यही हमारा जो है वो हॉबी थी चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया और यूनिवर्सिटी में आपका जो प्रोफेसर के रूप में आप काम किए हैं तो आपका पढ़ना वगैरह तो नेचुरली आपका हॉबी रहा जिसकी वजह से आप आगे भी बढ़ते रहे और मैं चाहूंगा कि अगर किताबें पढ़ते तो खास किन किताबों को आप पढ़ते थे वो थोड़ा सा बताइए देखिए एक तो चीज़ जो कोर्स की किताबें थी वो तो मैं पढ़ता ही था तो हमारे पढ़ पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं, था। इसके अलावा जो इसके अलावा जो है मैं एक्चुअली जो है वो भक्ति मार्ग में जो मूर्ति पूजा होती थी हुँ, हुँ, हुँ, तो मूर्ति पूजा एक्चुअली जो है मैं शुरू से ही जो है इसके विषय में कन्विंस नहीं था हुँ, हुँ, हुँ, कि हम क्यों पूजा कर रहे हैं तो कुछ ज्ञान की जो बातें हैं हु� आध्यात्मिक ज्ञान की जो किताबें स्पिरिचुअल तो उस किताबों को मैं जनरली पढ़ा करता था और ये तलाश करने की कोशिश करता था कि ये कौन सी ऐसी मार्ग है जिस पर जो है हम हम उस पर चल सकते हैं तो अंत में जो है हमको ये मिला कि ये जो ज्ञान मार्ग है भाई ईश्वर को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं एक तो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग तो इस किताबों को हमको जो भावी के रूप में हमने किताबें जो पढ़ी है हावी के रूप में उससे हमको ये अच्छा पता चला कि ये ज्ञान मार्ग जो है हमारे दृष्टिकोण से हमारे विचार के हिसाब से ये ज्ञान मार्ग कर रहा है तो ट था जिससे में इससे जुड़ गया अचानक जुड़ गया वो ईश्वर की कृपा थी मोड़ ले गए हमको सही बात तो यदि आप कहेंगे तो हम इसको थोड़ा सा संचे बता सकते हैं एक्चुअली जो है हमारी जुगल का जो है गया। उनके बाद। उसके मैंटली सिक्षा अच्छा, अच्छा। मानसिक रूप से मैं बीमार हो गया और टेंशन में डिप्रेशन में आ गया और मैं ऐसी नौबत आ गई थी मैं सुसाइड कर लूँ क्या कर लूँ इस तरह की असुन तलुन पैदा हो गया था तो अक्टूबर दो हजार पंद्रह में एक यहाँ की पूनम दीदी है उनका जो है तनाव भगाव शिविर करके एक शिविर लखनऊ में तो उसमें हमारे अच्छा बच्चे भी चूंकि मैं बीमार था तो बच्चे भी परेशान थे तो हमारा लड़का जो है ऑफिस गया था तो उधर कोई पर्चा बांट रहा था तो ये पूनम दीदी वाला पर्चा जो है मिला है और तो तो सवेरे और बहू दोनों हमको सवेरे सात बजे पार्क में ले जाते थे <laughs> हैं। और पार्क में ले गए मैं सुबह रोज जाता था जिसे पूनम दीदी कहा करने भी लगा वो प्रोग्राम पंद्रह दिन चला था सात दिन के बाद जो है हमको कुछ जो है वो पांच के आपसे लगभग जो है हमको रिलीफ मिला पॉजिटिव वेव में जा रहा है तो फिर मैं उसको पंद्रह दिन तक करता रहा कर कम्प्लीट किया कोर्स फिर उसके बाद हमने कहा कि अब जो है जो यहाँ सेंटर था लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी सेंटर मुंशीपुर जी पर तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया दीदी ने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए कोर्स तो मैं ज्वाइन कर गया और उसके बाद पांच छह महीने के बाद जो है हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया खत्म माने एक हमारे लिए आश्चर्यजनक बात ही कि जिसको साइकियाटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है ठीक नहीं कर पाए वो ठीक नहीं कर पाए वो मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आने से जो है वो सारे हमारे टेंशन खत्म हो गए मैं कुछ गलत आदमों में पड़ गया था जैसे शराब पीना तम्बाकू खाना सब छूट गया नहीं, नहीं, नहीं। अपने आप छूट गया किसी ने कहा भी नहीं ब्रह्मा कुमारी सेटअप किसी ने कहा भी नहीं कि आप सब छोड़ दीजिए अपने आप छूट गया नहीं, नहीं। टेंशन खत्म हो गया डिप्रेशन खत्म हो गया और मैं फिर जो है उसी जो प्रोफेसर सिंह जो हमारी वो थी मेंटल स्टेटस उस पर मैं वापस आ गया नहीं, नहीं, नहीं। अभी भी मैं मेंटली शार्प हूँ माई मेमोरीज स्ट्रांग अभी मेरी यादा जो है बिल्कुल सही है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं और जाती हैं लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम लोग बीमार हो जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए कई बार डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता और वो चीज़ें जो है इसी तरह का मेडिटेशन और ज्ञान के माध्यम से चिंतन के माध्यम से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जो आपका एक अनुभव रहा बहुत ही अच्छा अनुभव आपने सुनाया हमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग गीत संगीत के साथ भी जुड़ जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा कि आपको पुराने फिल्म गीतों में से कौन सा एक गीत बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए गीत तो गीत गीत याद रहा है है है है इस समय जो है। तो कौन सा सावन सावन का कुछ ऐसा? गीत है कुछ ऐसा एक हाँ हाँ हाँ है ना वही हाँ हाँ हाँ सुना <laughs> <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है आइए आगे, आगे बढ़ते हुए इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुना है रिडवॉज वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो आज इस मौसम में लगी कैसी कैसिए अगन रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी कैसिए अगन रिम झिम गिर सावन नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम झिम गिर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर बीआर गुप्ता जी के साथ और 73 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस बताया जहाँ पर वो तनाव मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हैं जो उनका तनाव था डिप्रेशन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया पंद्रह दिन में जब वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी में भी अच्छा समय बिताया है जिसके बारे में उन्होंने शुरुआत में ही हमें बताया है और मैं चाहूँगा की अभी जैसे कि हम लोग साल में एक बार या दो साल में एक बार टूरिज्म तो करते ही है तो मैं चाहूंगा गुप्ता साहब आप अपने टूर के बारे में बताइए भारत यात्रा भारत भ्रमण के बारे में पहली यात्रा हमारी रमेश भाई जी जब मैं एमएससी में पढ़ता था काशी हिंदी विश्वविद्यालय में जी जी जी तो इंडस्ट्री की तरफ से जो है उठवर गया तो उसमें जो है वो रामेश्वरम और इधर गुजरात में आनंद डेयरी फार्म मिल्क वाला जो है तो दो तीन चीजें हम याद आ रही हैं रामेश्वरम में जो है वो जो ज्योतिर्लिंगम है वहाँ रामेश्वरम में उसको लोग हैं कि राजा रामचंद्र जी ने उसकी पूजा अर्चना किया था तो उसके विषय में वहां पर ये चर्चा भी हुई थी कि भाई रामचंद्र जी तो उनको भगवान का अवतार मानते हैं तो रामचंद्र जी ने वो ज्योतिर्लिंगी पूजा क्यों किया नहीं, नहीं, नहीं। अब वो समय तो हमको ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया लेकिन अभी समय मालूम हो, हो रहा है कि ज्योतिर्लिंग मैंने वो शिव की प्रतिमा थी और शिव ही परमात्मा है इसलिए राम जी ने उस ज्योतिर्लिंगी पूजा वहाँ की थी शंकर जी के सामने भी जो है वो ज्योतिर्लिंग की मूर्ति रखी जाती जो है, की पूजा करते है।, हुँ, है। हुँ, हुँ. इसका मतलब है शंकर और शिव दोनों अलग हुए ये कंसेप्ट तो उस समय क्लियर नहीं हुआ लेकिन वो कंसेप्ट अब जो है वो हमको स्पष्ट हुआ ये कि ये की शंकर और शिव में जो है वो अंतर है और शिव जो है परमात्मा है और शंकर उनकी ये रचना है आनंद में हम लोग ने जो उनका अमूल का डेयरी है प्लांट गुजरात वाला गुजरात वाला हाँ हाँ वो काफ़ी हम लोगों को इम्प्रेस किया क्योंकि वो चूंकि तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी था हाँ हाँ हा। और पूरा हम लोगों ने उसका आनंद लिया कैसे उनकी प्रोसेसिंग चलती है कैसे उनका कॉपरेटिव सेंटर रखा है कैसे दूध कलेक्शन करते हैं कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है हाँ कैसे दूध की पॉस्चुराइजेशन होता है कैसे पैकेटिंग होती है फिर कैसे उसके प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो दही खोआ या घी कैसे मक्खन कैसे बनता है पूरा हम लोगों ने उसको देखा होगा और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को जो है तो दो तीन चीज़ें हमारे उसमें आचमरण मार रही हैं फिर उसके बाद मैं सर्विस इन जब आया तो जितने भी वर्कशॉप और सेमिनार हुआ करते थे जनरली एक साल में एक सेमिनार तो बाहर होता ही था तो उसमें भी हम लोग जाया करते थे थाना कि मेन पर्पज़ था वो सेमिनार में पार्टिसिपेट करना लेकिन उसके साथ जो है वो साइड सीइंग का भी प्रोग्राम हो जाता हो जाता था, जा जा था।, जा था। <laughs> तो इस तरह से लगभग मैं साउथ इंडिया और इधर नार्दर्न इंडिया में भी जो है हमने भ्रमण किया है और काफी चीज़ें हमने देखी हैं अभी समय जो है पूरा स्मृति में नहीं आ रहा है लेकिन हमने लगभग जो है पूरा जो है वो भारत भ्रमण कर लिया है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो रह गया है उसको मैं सोचता हूँ कि कोई साथी मिल जाए तो मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन भी घूमा हूँ जहाँ तक फॉरन ट्रिप की बात है मैं जैसे पहले बताया था मैं हमको चांस मिला था नाइनटीन में जापान में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गया था और वहाँ मैं पंद्रह दिन रहा काफी वहाँ का भी तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा जो है एक चीज़ वहाँ खाने पीने की बड़ी दिक्कत हुई हमको <laughs> खाने पीने में जो है वो एक तो सब नॉन खाने वाले और हमको वहाँ तो वो कुकड राइस मिलता था अपना उस कुछ खा पी कर लिया करते थे घर से अपना गाँव से देहाती आदमी हम ग्रामीण क्षेत्र के सत्तू ले गए थे <laughs> कस्तकारा जानते होंगे सत्तू सत्तू जानते मैं सत्तू ले गया डिब्बे में भर करके तो हमको एक संस्मरण याद आ रहा है एयरपोर्ट पे जब मैं क्योटो पहुंचा तो चेक करते ना बैग ओवरा जो है तो उन्होंने हाँ। कहा कि व्हाट इज़ दिस उन समझे कोई ऐसा कुछ और एक्सप्लोजिव हमने कहा कि दिस इज इंडियन हार्लिक दिस इज इबल मैटर कहा कि ठीक है तो मैं यहाँ से सत्तू ले गया था वो चने ले गए थे कुछ ड्राई फ्रूट ले गए थे उसी से हमने जो है आधा दिन जो है वो और कुछ अपना कुक मिलता था राइस वो उसी अपना जो है हमने वहाँ व्यतीत कर लिया तो वहाँ की एक चीज़ तो ये खान पान की हम आपको दूसरी चीज़ वहाँ पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है कहाँ पर क्यों जापान में अच्छा जापान में एयर पॉल्यूशन जो है वहाँ कतई नहीं हु हु हु. अभी समझिए यहाँ यदि आप व्हाइट शर्ट एक दिन पहन लें तो दूसरे दिन गंदा हो जाता है और हालाँकि यहाँ तो नहीं गंदा हो रहा लेकिन बाहर आप जो व्हाइट चीज पहन लें ट शर्ट पजामा तो एक दिन ज्यादा आप नहीं पहन पाएंगे फिर दो दिन साफ करना पड़ेगा लेकिन वहां पर जो है मैं एक ही शर्ट पा, और पैंट जो है वो पांच दिन पहनता रहा कोई गंदा नहीं हुआ अच्छा देर नो एयर पोल्यूशन। अब तो 1989 में गए थे उसमें तो हमारे मोबाइल में यूज भी नहीं करता था वहां का ड्राइवर जो है मोबाइल यूज करे तो हम समझेंगे पता नहीं क्या यूज कर रहा है कहाँ से बात कर रहा है क्योंकि हमको नहीं पता था कि क्या है फिर मैं हमको अच्छा तो भाई यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वो तो ड्राइवर ही पता नहीं कैसे बात कर रहा है बिना तार के तार जो है आ, आ, आ. तो वो चीज़ें उस समय की चीज़ें जो है वो अच्छा एक तो पंक्चुअलिटी यदि बस का स्टाफ है दस बज के पाँच मिनट में पा आनी है तो बस दस मिनट पाँच मिनट पा आ जाएगी उसमें एक मिनट इधर उधर नहीं हुआ नहीं। इतना पंक्चुअलिटी वहाँ है सिविलाइज लोग जो है और बड़ा अच्छा लगा हमको वहाँ जो आठ नौ दस दिन रुके थे वहाँ जो है तो ये संक्षेप में हमारा जो है टूर का था बाकी जो है अभी तो जिंदगी अभी बाकी है <laughs> वो अभी कुछ हमारा दिमाग में है कुछ घूमने फिरने का मैं तलाश कर रहा हूँ कोई साथी मिल जाए अच्छा। कम से कम साथ होना चाहिए क्योंकि घा की एक कहावत है बाटे दो ये खाटे तीन बाटे दो ये तो ना छावे चार निरावे छह। एक घा की कहावत कतकाल जानते होंगे बाटे दो मतलब ये रास्ता चलते समय कम से कम दो आदमी होने चाहिए और खाटे तीन चरपाई जो गिन जाती है ध्यातों में उसमें कम से कम तीन आदमी चाहिए छप्पर छाने के लिए कम से कम चार छावे चार छप्पर छावे चार, चार।, चार।, चार।, चार और निराई करने के लिए खेत में जो वीडिंग करते घास निकालते हैं उसमें जो है कम से कम छह आदमी होंगे तब इफिशियंटली काम होगा तो वही मैं दो की तलाश कर रहा हूँ एक और मिल जाए तो कुछ और जो बाकी यात्रा है उसको मैं पूरी कर लूँ चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपने यात्रा के बारे में अपना बताया है और इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो जगह है टूरिज्म के हिसाब से घूमने के हिसाब से वो कौन सा अच्छा आपको अच्छा लगा हाँ ऐसा कि मैं यहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गया हूँ तो हमको जो है वो नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से जो है हमको केदारनाथ जो है हमको काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जो ज्योतिर्लिंग भी वहाँ पर है और जहाँ पर मंदिर ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ का नेचुरल जो सीन है वो भी बहुत ही हमको इम्प्रेस किया और हालांकि हम लोग लो पहाड़ी पर चढ़ के जाते हैं लेकिन हम लोग तो उससे हेलीकॉप्टर से गए थे लेकिन हमको बड़ा वो अच्छा लगा वहाँ का वेदर क्लाइमेट और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी वो काफ़ी हमको ये अब कितने दिन रहे हैं आप वहाँ पर आ, मैं वहाँ केदारनाथ जो मंदिर है वहाँ मैं एक दिन रहा बाकी तो बाहर में कई दिन का प्रोग्राम था लेकिन वहाँ मंदिर कंपाउंड में मैं एक दिन रहा हूँ तो एक दिन व्यतीत किया हुआ जो है काफी अच्छा लगा था जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गुप्ता जी मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी भारत भ्रमण और जापान की बातें आपने सुनाया आशा करता हूँ उन सभी को अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग घूमते हैं तो अलग अलग जगह की अपनी एक पहचान होती है अलग अलग जगह की अपनी एक विशेषता होती हैं जो हमें बहुत ही अच्छा लगे तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हम सुनेंगे आप सुनाए हैं रिग मॉज बन पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और सलामी जिंदगी के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हुए हैं डॉक्टर बीआर गुप्ता जी हमारे साथ है 73 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है और अभी भी घूमने की ख्वाहिश रखते हैं अलग अलग जगह पे घूमना है उन्होंने कहा है कि कोई साथी मिल जाए तो ज़रूर हम अलग अलग जगह पे और भी घूमना चाहते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इतने उम्र में भी आप घूमने की ख्वाहिश रखते हैं और अच्छी बात है कि आप हेल्दी वेल्दी हैं और मैं चाहूँगा कि अब सेवेंटी में आप जैसे कि हम लोग कहते हैं सिक्सटी या फोर्टी के बाद जो है कुछ ना कुछ व्याधि शुरू हो जाती है तो शारीरिक व्याधि में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए देखिए रमेश भाई जी मैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ हमको शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटिक नहीं हूँ और कोई मेजर बीमारी नहीं है हमको ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए मैं दवा ले लेता हूँ तो वो कोई खास है नहीं बाकी हमको कोई बीमारी नहीं है मेडिकली जो है हमने पूरा ब्लड टेस्ट करवाया है, हाँ। और एवरी टेस्ट इज नॉर्मल क्या बात किडनी लीवर हार्ट <laughs> लंग ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सब कोलेस्ट्रॉल और सब चीज होती है सब एवरीथिंग नॉर्मल अभी आते आते मैं जो है वो ये थायराइड थायराइड प्रोफाइल हमने टेस्ट करवाई वो भी नॉर्मल क्या बात। टी थ्री टी फोर टी सब एवरीथिंग नॉर्मल तो हम तो वही समझते हैं कि खान पान अपना दुरुस्त रखिए सिंपल खाना मैं सिंपल खाना खाता हूँ काश्तकारों को जिसे भाई लोग काश्तकार भाई खाते हैं हमारे सिंपल खाना दो रोटी सब्जी सवेरे नाश्ता मिल जाए दोपहर में चावल दाल सब्जी मिल जाए शाम को दो रोटी सब्जी मिल जाए हाँ लेकिन सब्जी भरपूर होनी चाहिए हु. लोग कहते हैं ना कि रोटी साथ सब्जी नहीं मैं सब्जी के साथ रोटी खाता हूँ मैं सब्जी के साथ रोटी खाता हूँ हु. और शारीरिक और मानसिक शारीरिक शक्ति के लिए एक तो भोजन हो गया दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज और तीसरा मानसिक शक्ति के लिए आध्यात्मिक चीज योग ध्यान पूजा पाठ जो भक्ति मार्ग में है अपना पूजा पाठ करें हुँ। हुँ। तो इस तरह से यदि आप आदमी संजीत जीवन व्यतीत करे तो वो उसका मन और तन दोनों स्वस्थ रह सकता है आजकल जो है सारी बीमारियां मोस्ट ऑफ दी जितनी बीमारियां भी भी हैं उनकी उत्पत्ति मन से हो रही है क्योंकि आदमी का मन स्वस्थ नहीं है हम्म हम्म जितने भी डॉक्टर भी बताते हैं आजकल जो है कि नाइन्टी परसेंट बीमारियां जो हैं वो शरीर से नहीं मन से है साइकोसोमेटिक है मानसिक रूप से उत्पन्न हुई शरीर की बीमारी तो आप इसमें कस्तकार भाई जो यदि अपने मन को स्वस्थ रखें मन को बिजी रखें मन को जहां आपने खाली रखा आप अपने मन को बिजी रखिए व्यस्त रखिए उसको काम में चाहे पढ़ने में चाहे काम करने में खाली यदि दिमाग रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर जब खाली दिमाग तो बिकार उसमें अपने आप आ जाएगा और जब आपने मन को बिजी रखेंगे तो माया भी जो बिकार है वो भी नहीं आएगी माया भी आकर लौट जाएगी वापस कि भाई इसके पास टाइम ही नहीं है ये क्या बात करेगा ये <laughs> तो होता क्या है जब खाली दिमाग होता है माया आती है ना तो लोग बैठा लेते हैं खातिरदारी कर लेते हैं चाय पिलाने लगते हैं अरे भैया जब खाली रहो हाँ तो ही होगा अपने को व्यस्त रखो सही व्यस्त रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो ये हमारा संदेश है किसानों के लिए स्वस्थ और मस्त <laughs> चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग जो है हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन काल में कौन ऐसे व्यक्ति रहे जो आपको बहुत ही प्रेरणा दिए और आपको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मिला देखिए रमेश भाई जी हमको जो मैक्सिमम प्रेरणा थी वो हमको अपने पिताजी से मिली हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका जो है नैतिक अस्तित्व था वो बहुत ही उत्कृष्ट उनकी नसीहत थी कि बेटा जिंदगी में कोई भी कष्ट आ जाए अपने धर्म को मत छोड़ना बहुत ऊँची बतवाई उन्होंने लोग कहते हैं कि धर्म संकट आ गया क्या करें तो उन्होंने कहा कि रिश्ते छोड़ दो धर्म छोड़ो कोई भी यदि आपने धर्म कष्ट आया गरीबी आई निर्भरता आई और आपने उसमें अपने मार्ग को छोड़ दिया अपनी सत्यता ईमानदारी को छोड़ दिया तो आपसे वो कष्ट या दुख जो है दूर नहीं हुआ और यदि आपने उस आपत्तिकाल में भी अपने धर्म को ईमानदारी को नहीं छोड़ा तो वो छोड़ थोड़े समय में वो आपका दुख जो है वो दूर हो जाएगा इसलिए कभी भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को मत छोड़ो तो सबसे बड़े प्रेरणा तो हमारे पिताजी से मिली और उसी का मैं जीवन भर पालन करता रहा ईमानदारी और सच्चाई कोई भी पृष्ठियां सच्चाई हो सफाई हो मत छोड़िए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपने पिताश्री से मिला आपने ये बात बताई और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसी की प्रेरणा हमारे साथ होती है तो बहुत खुशी होती है तो चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने माता पिता हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती रही है और मिलना ही चाहिए जो कि हम लोग अपने जीवन में जब भी आ, किसी कार्य को करते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे साथ ही होता है उनका प्यार होता है तो खुशी मिलती है तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि खाली न बैठें सोचना है अच्छी चीज सोचें काम करना हो काम कीजिए खाली मत बैठिए जो करना हो कीजिए सोना हो सो जाइए लेकिन खाली बैठ के व्यर्थ चिंतन न कीजिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है तो किसान भाइयों के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जी खेती के साथ साथ कुछ जो साइड एग्री बिजनेस है जैसे बकरी पालन है पशुपालन है मुर्गी पालन है मछली पालन है इन सब का भी जो है वो साइड बिजनेस शुरू करें तभी उनका समग्र विकास हो पाएगा केवल खेती करने से ही वो संपन्नता नहीं आ पाएगी इसलिए साइड साथ साथ जो ये जो कृषि धंधे हैं उसको भी आप छोटे स्तर पर स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जो घर की माताएं बहने हैं वो भी उसमें सहयोग दे सकती हैं और उसमें उनकी आर्थिक स्थिति जो है सम्पन्न हो सकती है ये हमारा कस्तकार उनके संदेश है तभी उनका समग्र विकास हो पाएगा चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया डॉक्टर साहब मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता उनको खास जो इस वक्त रेडियो मधुबहन को सुन रहे हैं सलामी जिंदगी इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी बातें आप तक पहुंचाएंगे और आशा करता हूं जो बातें आपको अच्छी लगी हो उसके लिए ज़रूर आप ध्यान रखे उन बातों पर चिंतन करें मनन करें और जो संदेश आपको दिया गया है उसके ऊपर भी आप काम करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति आप समृद्ध बनेंगे तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर बीआर गुप्ता जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गणिसास्ते नमस्ते अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सुनते रहो मुस्कराते रहो ना ना नाछाओ कैसी खुद गर्जी कैसे ठोर टिके ना पाऊं कैसे तेरी खुद कर जी ना धूपने ना छाओ कैसे तेरी खुद वर्जी किसी ठोर टिके ना पा कैसी तेरी बुदर जी तुझे प्रीत पुराने मुसली मस्त माला